आप सुन रहे हैं कुमारीज का सामुदायिक रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन 90.4 सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अवधेश शर्मा साइकेट्रिक हैं और विशेष कंसल्टिंग करते हैं कि जिस तरह के आज जो सिचुएशन है ज़्यादातर बहुत सारे बच्चे जो है नशा करते हैं इवन गुटखा वगैरह खाते हैं और राजस्थान में खास करके ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं और यहाँ पर लोगों ने काफ़ी काम भी किया लेकिन फिर भी ये चीज़ें जड़ से नहीं निकली हैं और इसके ऊपर कुछ विचार हम सुनेंगे डॉक्टर अवधेश शर्मा जी का तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर अवधेश शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद आपको <laughs> और आपके श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आज की ऐसी ज्वलंत जितनी भी समस्याएं हैं जी आ, उनको आप उभार के ला रहे हैं डॉक्टर अवधेश शर्मा जी मैं यह जानना चाहूँगा कि आप कब से इस फील्ड में हैं और कितने समय से आप कंसल्टेशन दे रहे हैं बच्चों को या फिर माता पिताओं को या आप प्रैक्टिस कर रहे हैं मैं करीबन पैंतीस वर्षों से जी जी इस फील्ड में हूँ और असल में ख़ासतौर पर जो आज की एक ज्वलंत समस्या बन गई है जी जी वैसे तो धीरे धीरे बढ़ी रही थी वो है नशों की और अलग अलग तरह के अगर हम देखें तो नशे हमारे समाज में बढ़े हैं जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने पिछले तीस वर्षों में देखी कि पहले कुछ बड़े लोग ही शराब का या बीड़ी सिगरेट का या गुटखे का पहले सेवन करते थे पर समय के साथ साथ हु। महिलाओं ने और बच्चों ने आज के समय में बारहवा बारहवीं उम्र जो है यानी 7वीं, 8वीं क्लास का बच्चा वो एक स्टार्टिंग पॉइंट हो जाता है जहाँ से वो अलग अलग तरह के नशों का ख़ास तौर पे तंबाकू, जिस रूप में मिलते हैं उनका सेवन करता है और ये एक बहुत ही डेंजरस बात है और अब भी ये बड़े बड़े शहरों में नहीं रह गया ये छोटे से कस्बों में भी गाँव में भी स्कूलों में भी कॉलेज में भी वहाँ पहुंचना शुरू हो गया है जिससे कि हमारी युवा पीढ़ी की जो शक्ति है आ, वो ख़राब होनी शुरू हो डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से ये ट्रेंड जो है बढ़ता गया और ख़ास बच्चों के अंदर और महिलाओं के अंदर कैसे प्रवेश किया वो आपने बताया कि समय के साथ साथ बदलाव में ये सारी चीज़ें हुई हैं लेकिन एक बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि नशा तो अच्छी चीज़ नहीं है ये सभी को पता है फिर भी किस तरह से हम इसके चुंगुल में आ जाते हैं या कैसे फंस जाते हैं उसका कोई रीज़न होगा जब कोई भी नशा शुरू करता है तो वो कभी नहीं समझता कि वो इसके चुंगुल में फंस जाएगा उसे लगता है कि मेरा दोस्त कर रहा है उसे तो कुछ नहीं हुआ वो तो मरा नहीं उसको तो कोई बड़ी बीमारी नहीं हुई तो थोड़ी देर के लिए लेता है उसके बाद भूल जाता है लेकिन जो बात हम भूल जाते हैं कि ये सारे नशे बहुत धीरे धीरे शरीर पर काम करते हैं और ऐसा पाया गया है कि तंबाकू खास तौर पर अगर उसका सेवन होता है तो करीबन तीन से पाँच साल में वो उसका आदि होना शुरू हो जाता है। दूसरा ये ऐसा छुपा नशा है कि आप चुप करके मुंह में डाल हाँ, तो लो पता नहीं लगता आ, दूसरा इसका जो बुरा असर है कैंसर हार्ट डिजीज़ ब्लड प्रेशर का बढ़ना या मुँह की जो प्रॉब्लम्स हैं दांतों में जो प्रॉब्लम है वो दस से पंद्रह वर्ष के बाद आती है लेकिन उनका शरीर पर असर जो है वो पहले तीन से पांच साल में आना शुरू हो जाता है कई बार लोग इसका सेवन इसलिए करते हैं क्योंकि दूसरा ले रहा और वो चाहते नहीं है कि वो उस ग्रुप से बाहर दिखें, तो अगर एक ग्रुप में पाँच लोग हैं तीन ले रहे हैं तो उनका प्रेशर होता है कि बाकी दो भी लें कई बार इसलिए भी होता है कि आज एक के पास पैसे हैं वो दूसरे को दे देगा कल दूसरे के पास होंगे तो वो खरीद लेगा तीसरे एक और बात आती है कि इसको इस रूप में कहा जाता है कि अगर थोड़ी सी टेंशन है आज ले लो ना कोई लंबी प्रॉब्लम थोड़ी है लेकिन वो आज ले लो जो है वो पूरी ज़िंदगी का एक प्रॉब्लम बननी शुरू हो जाती है चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से शुरू हो जाता है लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि जो बच्चे हैं जैसे आपने जिक्र किया शुरुआत में ही आठवीं नवीं दसवीं में कक्षा में पढ़ते हैं ऐसे बच्चे भी कई बार गुटखा के शिकार हो जाते हैं तो इसका क्या रीज़न हो सकता है कई बार वो अपने घरों में अपने माँ बाप को नशा करते देखते हैं हु. और तब उन्हें लगता है कि कोई गलत बात नहीं है माँ बाप कर रहे हैं तो अच्छी बात होगी कई बार ये देखने के लिए चखने के लिए वो उनका गुटखा या उनका तंबाकू या उनकी खैनी उठा के मुँह में डाल लेते हैं कुछ लोगों की जिंदगी मुश्किलों भरी होती है ये भी एक जीवन की सच्चाई है वो ऐसे किसी समाज का हिस्सा हो सकते हैं या गहरी मेहनत का काम करते हैं और उन परिवारों में बहुत लंबे वर्ष तक स्वस्थ रहना एक बड़ी चीज़ नहीं मानी जाती या उनको इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होती या वो सोचते हैं कि चलो आज ट्राई कर लेते हैं आ, मैं नहीं इसमें फंसूँगा मैं तो बहुत आ, स्ट्रांग हूं मैं थोड़े दिन लूंगा और मैं उसमें नहीं फंसूँगा सबसे बड़ी बात जो सामने आई है कि इस तरह के नशों को अब मान्य माना जा रहा है कि चलो कोई छोटा मोटा नशा है तो कोई बुरी बात नहीं है तो समाज में ये जो बदलाव आया है जिसमें कि पहले अगर कोई आ, नशा करता था तो वो अपनी लड़की की शादी उस व्यक्ति से नहीं होती थी <laughs> पूछा जाता था <laughs> जाता। कि भाई इस परिवार में कोई नशा तो नहीं करता कोई शराब तो नहीं पीता लेकिन आज एक छोटी मोटी बात समझी जाती है तो ये जो बदलाव आए हैं प्लस बच्चों में अब जो देखा गया है कि बहुत तरह के प्रेशर्स हैं, पढ़ाई के प्रेशर्स हैं कई ऐसे समाज हैं और अभी हर जगह हो रहा है बड़े शहर की बात नहीं है जहाँ पे कि माँ बाप हैं को पैसा कमाने के लिए उनको पूरे दिन घर से बाहर रहना पड़ता है तो बच्चों की सुपरविजन करने के लिए देख करने के लिए कोई नहीं होता तो ऐसे में वो किसी थोड़े बड़े उम्र के व्यक्ति के साथ उठना बैठना शुरू कर देते हैं उसकी आदतों को अपनाना शुरू कर देते हैं और कई बार तो महीनों तक माँ बाप को पता ही नहीं लगता नहीं। क्योंकि ख़ासतौर पर जो तम्बाकू है आ, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा नहीं खर्च होता लेकिन उससे सेहत कई गुना ज़्यादा ख़राब होती है। तो वहाँ से अब ये देख रहे हैं कि धीरे धीरे उम्र घटती जा रही है शुरुआत करने की और ऐसा पाया गया कि जब भी शुरुआत करेंगे तो तीन से पाँच वर्षों के अंदर वो प्रॉब्लम आगे जरूर पड़ जाएगी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से नशा जो है हम पर अभी होता जा रहा है एक और बात मैं ऐसा लगता है कि मुझे मैं बताऊं या नहीं बताऊं लेकिन मैं कहना चाहूँगा छोटी मुँह बड़ी बात जो हमारे प्रोफेशन में है जैसे डॉक्टर्स है वगैरह ये लोग भी कभी कभी पाए जाते हैं कि नशा करते हैं पढ़े लिखे सोसाइटी में लोग नशा करते हैं तो ये जबकि उनको सारी चीज़ों का समझ है मैचर है फिर भी नशा क्यों करते है? कुछ आंकड़े बताते हैं कि आज से करीब पच्चीस तीस वर्षों पहले तक सिगरेट uh, का नशा प्रोफेशनल्स में ज्यादा था uh, लेकिन समय के साथ साथ प्रोफेशनल्स में नॉलेज आने के बाद वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ लेकिन कम जरूर हुआ है और उन लोगों में नया नशा करने वाले कम हो गए हैं लेकिन क्योंकि अब मार्केट कम हो रही है तो वो नई मार्केट ढूंढी जा रही है कि जो पहले इतना उत्पादन होता था और उसको खरीदते थे अब वो कम हो गए तो अब नए लोग ढूँढे जाएंगे तो इसीलिए फिर महिलाओं की तरफ या यूथ की तरफ कई बार आप जिस तरह से तम्बाकू का हालांकि अब विज्ञापन तो साफ तौर पे नहीं होता चाहे सिगरेट बीड़ी हो या किसी भी रूप में तम्बाकू लेकिन अलग रूप में ज़रूर होता है और वहाँ पे कि वो व्यक्ति जो कि मशहूर है या वो वो व्यक्ति जो कि बहुत बड़ा समझा जाता है वो किसी रूप में अगर उस चीज़ का सेवन कर रहा है चाहे वो बान मसाले का ही सेवन कर रहा हो तो उसको देखकर दूसरे लोग ख़ास तौर पर बच्चे या खास तौर पर यूथ जो है युवा वो सोचते हैं कि कोई बड़ी बात होगी तभी तो करते हैं <laughs> और इसी तरह से अगर आप नोटिस करें मार्केट में देखें जी। तो महिलाओं के लिए खास तरह की सिगरेट छोटी सिगरेट आ, या पतली सिगरेट आ, वो उस तरह की चीज़ें भी चलने लगी हैं या अगर आप अभी देखें जाके तो पहले महिलाओं का किसी भी तरह के शराब या सिगरेट को खरीदना मान्य नहीं समझा जाता नहीं। नहीं। था स्वीकारा नहीं जाता था नहीं। नहीं। लेकिन अगर उनको फ्रेंडली बना दिया गया है कि कोई भी जाके आराम से खरीद सके तो वो मार्केट फोर्सेस हैं जिनकी वजह से नई मार्केट शुरू हुई हैं लेकिन हाँ अगर कोई भी प्रोफेशनल लेता है चाहे वो डॉक्टर हो और जानने के बाद लेता है छोड़ नहीं पाता है तो वो अपना तो नुकसान करता ही है लेकिन उसको देखकर समाज में बहुत बड़ा बड़ा नुकसान बहुत ही अच्छी बात आपने बताया डॉक्टर साहब आपके पास अनुभव है तो मैं इसीलिए ऐसे प्रश्न आपके साथ कर सका लेकिन फिर भी बहुत अच्छी बातें आपने बताया कि किस तरह से मार्केट का जो ट्रेंड है मार्केट की जो बातें हैं वो हमारे मानसिकता पर कैसे हावी हो जाता है और उसमें हम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उसके अधीन हो जाते हैं और नशा करने लगते हैं हम नशा कर रहे ये ठीक है लेकिन हमें देखकर दूसरे नशा करते हैं वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है इसको हम लोग नज़रअंदाज करते हैं या हम उस बात को समझ नहीं पाते हैं इसके वजह से ये चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं तो चलिए बहुत अच्छी बातें आज के इस शो में हो रही हैं और आगे और भी बहुत सारी इस तरह की बात करेंगे अभी हमने किया कि नशा किन किन लोग क्यों करते हैं कैसे करते हैं वो हमने जाना लेकिन अब इससे मुक्त होने की कुछ विधियाँ हैं जो डॉक्टर साहब हमें बताएँगे लेकिन वो सुनेंगे ब्रेक के बाद आप सुन रहे हैं ब्रह्मकुमारी इसका सम रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन 90.4 पॉइंट पर डॉक्टर अवधेश शर्मा को सुनते रहो नमस्कार कुछ पाने की हो आस आस कोई अरमा हो जो खास खास आशा हर कोशिश में हो बार बार कर दरियाओं को बार बार आशाएं तूफानों को चिरके पं से लोग को चिर ले आशाएं सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी है, है। स्वागत है और हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अवधेश शर्मा जी से जो साइकेट्रिक है और बहुत ही अच्छे कंसल्टेंट है और काफी इन्होंने रिसर्च किया है की कि किस तरह से ये नशे से मुक्त हो सकते हैं नशा क्यों करते हैं लोग और कैसे इससे छुड़ा जा सकता है या मुक्ति दिलाई जा सकती है इसके ऊपर इनका रिसर्च हुआ है तो आइए फिर से एक बार स्वागत है अवधेश शर्मा जी का और मैं जानना चाहूँगा कि आजकल हम लोग का जो ट्रेंड बढ़ते जा रहे हैं तो चलिए इन सभी चीज़ों को छोड़कर कैसे हम लोग उनको मुक्त कर सकते हैं रिलीज़ कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर थोड़ी बातें आपकी कुछ एक्सपीरियंस ज़रूर सुनाइए क्योंकि आप काफ़ी समय से तीस चालीस वर्षों से इसके ऊपर काम कर रहे हैं देखने की जरूरत व्यक्ति को और परिवार को ही हो जाती है कि वो नशे को पी रहा है या नशा उसे पी रहा है जब तक उसे खुद महसूस नहीं होता कि नशा उस पर हावी हो गया है तो नशा हावी रहता है लेकिन जब उसके जीवन पर असर होता है उसके शरीर पर उसके मन पर क्योंकि ये भी बात देखी गई है कि कई तरह की शारीरिक और मानसिक बीमारियाँ नशों की वजह से होती हैं डिप्रेशन में नशों का बहुत बड़ा हाथ है शराब के साथ डायबिटीज का बहुत बड़ा गहरा रोल देखा गया है एक्सीडेंट्स का एक बहुत बड़ा गहरा रोल देखा गया है तम्बाकू के साथ कैंसर का तो खैर सबको पता ही है ब्लड प्रेशर का पता है हार्ट डिजीज का पता है ये ऐसी चीज़ें हैं जब होने शुरू हो जाती हैं तब जागते हैं जागते हैं फिर वो अचानक कहते हैं कि अच्छा मेरा शरीर जो पहले नया था मुझे फिर से वापस चाहिए तब छोड़ने की शुरुआत होती है लेकिन सालों के बाद मैं एक और चीज़ को समझाऊँ कि जब तक आपको एक नशा छोड़ने के बाद दूसरा नशा ना मिले तो, नहीं तो आप उसे छोड़ नहीं सकते क्या बात है <laughs> और यहाँ पर ब्रह्म कुमारी में काफ़ी वर्षों के साथ से जुड़े रहने के साथ जी जी हमने पिछले दो सालों में एक स्टडी की जैसा आपको खुद भी मालूम ही होगा और मेरे ख्याल से हमारे श्रोताओं को भी मालूम होगा कि ब्रह्मकुमारीज में जो रेगुलर होता है वो किसी वो प्रकार का नशा, नशा नहीं, नहीं करता।, करता सब नशे से छूट जाता है <laughs> लेकिन ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति जो नशा नहीं करता सिर्फ वही ब्रह्म में आता तो आने से पहले भी कई लोग हैं जो नशा करते होंगे हम्म तो एक शोध हमने पिछले दो सालों में की जी जी। करीब एक हजार ऐसे लोगों को और इस तरह की शोध में एक हजार बहुत बड़ा नंबर होता है। हम्म हम्म लेकिन मेरे ख्याल से तो पचासों हजारों में ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ब्रह्मकुमारीज में आने के बाद नशे को छोड़ा लेकिन हमने ये देखने की कोशिश की कि उन्होंने किस कारण से नशे को छोड़ा जो बात उभर के आई की वो नशा छोड़ने के लिए ब्रह्म कुमारी नहीं आते लेकिन जो जीवन शैली है राजोगी जीवन शैली जिसमें कि उनको जीने का एक नया ढंग मिल जाता है तो नशा अपने आप पीछे छूटना शुरू हो जाता है और एक जो आध्यात्मिक नशा मिलना शुरू हो जाता है उसकी वजह से दूसरे नशे पीछे होने शुरू हो जाते हैं तो अगर इंसान रोज़मर्रा की जिंदगी की तकलीफों को बिना नशे के उसका हल ढूंढ सके आ, या उसे दूसरों से बातचीत करने में या योग करने में मजा आए नहीं। नहीं। आ, या उसे लगे कि उसको जीवन में कुछ प्राप्तियां हुई हैं तो वो चीजें जो कि उसको इससे पीछे खींच रही है वो चीजें अपने आप ही कम होनी शुरू हो जाती हैं चूटनी शुरू हो जाती हैं और यही हमने पाया कि उन 1000 लोगों में से करीबन साठ से सत्तर लोगों ने पहले महीने के अंदर ही पहले महीने के अंदर ही नशा छोड़ दिया और छोड़ने नहीं आए थे लेकिन कुछ और मिला तो नशे की जरूरत नहीं, जरूरत नहीं जरूरत नहीं आ, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैं कहूंगा क्योंकि बड़े बड़े सेंटर्स इस समय चल रहे हैं नेशनली इंटरनेशनली जिसमें कि इस चीज के ऊपर कि किस तरह से नशों को छोड़े ध्यान दिया जाता है और उनमें विड्रॉल इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं लेकिन अगर हम देखें तो लोग चलीसा करते हैं आ, सिखों में आमतौर पे देखा जाता है चालीस दिन का वो व्रत सा लेते हैं है। या नवरात्र होते हैं उस समय तो लेते हैं, या रमजान एक महीना आ, लोग छोड़ देते हैं या कई बार लोग प्रण लेते हैं कि साहब मैं मंगलवार को या वीरवार को नहीं, नहीं पीऊंगा या नहीं पीऊंगा सेवन नहीं करूंगा और एक दिन वो छोड़ देते हैं विद्रॉल्स नहीं होते तो जो मन की शक्ति है वो एक बहुत बड़ी शक्ति है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है की अगर आपको विड्रॉल्स हो रहे हैं तो उसके लिए सही इलाज ना करें आ, अगर आपको उसकी वजह से कुछ मानसिक या शारीरिक व्याधियां हुई हैं तो उसका इलाज ना करें उसका इलाज भी करें लेकिन लंबे अरसे तक छोड़कर छोड़े रखने के लिए आपको किसी ऐसी जीवन शैली को अपनाना पड़ेगा और उसमें दूसरे लोगों का साथ जो कि खुद नशा नहीं करते वो एक संघ जो है हाँ। सुसंघ कह लीजिए कुसंघ से सुसंघ की तरफ जाना आ, ऐसे लोगों का अगर साथ मिलना शुरू जाता है जीवन में मेरा लक्ष्य क्या है मैं क्या बनना चाहता हूँ मेरे ख्याल से सारे श्रोताओं ज्यादातर लोग किसी ना किसी देवी देवता को शायद मानते होंगे। हाँ। तो उन्होंने कभी किसी देवी देवता को तो सिगरेट या बीड़ी या शराब नहीं पीते देखा होगा <laughs> तो अगर आप बनना चाहते हैं एक ऐसा पुरुष या स्त्री जो की पूजनीय हो तो आपको इन सबसे दूर तो रहना ही पड़ेगा ना तो अगर वो आपके जीवन का लक्ष्य बन जाता है तो उसके बाद इन चीज़ों को छोड़ना मन की शक्ति को बढ़ाना आसान हो जाता है और शुरू का पीरियड ही मुश्किल होगा होता है। वैसे हमारा एक्सपीरियंस यही रहा है कि पहले 10 से 15 दिन थोड़े कष्टदायक होते हैं लोगों के लिए उसकी तलब लगती है कई बार थोड़ी पेट में गुड़ होती है कुछ लोगों को बेचैनी होती है कुछ लोगों को नींद में दिक्कत आती है आ, लेकिन वो चीज़ें ऐसी हैं जिनको कि अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो तो संभाली जा सकती है और अगर हो भी तो भी डॉक्टर की सलाह लेके उस पीरियड को अगर हम गुजार दें और नशे से हो जाएं बाहर और फिर उन लोगों के साथ जिनके साथ नशा करते हैं उनके साथ वापस वापस ना जाए तो ये काम कर का फिर जो उपलब्धियाँ हुई हैं पैसा बचता है समय बचता है और सोसाइटी में नाम हो जाते हैं और लोग आपकी तरफ इज्जत की नज़र से, से, से देखते हैं कि आपने नशा करते थे पर अब छोड़, छोड़ दिया।, दिया तो कई बार तो परिवारों में दूसरे के बात की जा रही है तो जब उस चीज का एक नशा चढ़ता है तो लोग आमतौर पर इस चीज़ को बरकरार रख सकते हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया की एक छोटा सा एग्जाम्पल दे आपने बताया की नशा छोड़ना इतना आसान भी नहीं है और मुश्किल भी नहीं है मुश्किल इसके लिए नहीं है क्योंकि इसका हल ढूंढा गया है और काफ़ी लोगों ने इस पे जैसे कि आपने बताया कि ब्रह्मा कुमारी जो सेवा केंद्र है या जो रिसर्च सेंटर है ब्रह्मा कुमारी इसमें कुछ डॉक्टरों ने खास इस पर हजार लोगों का जो प्रयोग आपने बताया इसमें साठ से सत्तर परसेंट सत्तर टका जो है लोगों ने एक महीने के अंदर छोड़ दिया तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है तो आपका कहना यही था कि अगर अच्छी जीवन शैली के बारे में पता चल जाए या एक लक्ष्य हो जीवन में कि मुझे ये बनना है तो वो जो नशे हैं वो अपने आप छूट जाते हैं ये आपने बताया बहुत ही अच्छा लगा हमें और मैं चाहूँगा कि कई बार हम लोग छोड़ने का प्रयास करते हैं कुछ समय के लिए जैसे आपने एग्जांपल के तौर पे उपवास करते हैं या फिर नवरात्रि में करते हैं तो इस तरह से करते हैं लेकिन फिर वापस जुड़ जाते हैं तो ये बहुत बार इस तरह के चैन में लोग आते जाते रहते हैं तो उनको पर्टिकुलरली छोड़ने के लिए एक ऐसा कुछ मैसेज या ऐसा कुछ पर्टिकुलर जो आपके एक्सपीरियंस में हो जिस तरह के गिव एंड टेक वाला जो ऑप्शन रहा उनके पास में बहुत बार छोड़ दिया फिर पकड़ लिया ऐसे कुछ एक हो एक हाँ, दो का तो तो सुनाइए जरूर देखिए नशा आपको पहुंचे क्योंकि वहाँ पे पहुंचने के बाद वापिस आ जाएंगे गारंटी नहीं है <laughs> लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले वापिस आ सकते हैं इस चीज की गारंटी है अच्छी बात यह भी देखी गई है कि अगर व्यक्ति बहुत ज़्यादा किसी तरह की क्षति होने से पहले छोड़ दे तो शरीर और मन एक ऐसी अच्छी ऊपर वाले ने कहिए मशीन या एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया है कि वो अपने आप को धीरे धीरे ठीक कर लेता आ, मैंने एक व्यक्ति का आपने कहा उदाहरण दीजिए मुझे उस व्यक्ति का याद आ रहा है बहुत जाने माने व्यक्ति हैं नाम नहीं लूँगा जी जी आ, कि उन्होंने भी यही सोच के कि नशे में हूँ छोड़ना चाहता हूँ कभी इस सेंटर में कभी उस सेंटर में कभी पाँच दिन कभी दस दिन आ, कभी किसी रिट्रीट सेंटर में जाके छोड़ देते थे लेकिन जब वापस आते थे तो फिर वापस तो वही लोग वही माहौल वही गिटपेट और उसमें फिर तनाव और वो चालू हो जाते थे व्यक्ति को सिर्फ अपने आप को नहीं अपने माहौल को भी बदलना है लेकिन उसको बदलते हुए ये भी याद रखें कि शायद आपके नशे से आपके आसपास वाले परिवार वाले सालों से दुखी हुए हैं आपने आज छोड़ दिया सोच दिया कि छोड़ना है और छोड़ भी दिया लेकिन उनको भी बदलने में थोड़ा समय तो लगेगा ना। और परिवार वाले जो हैं वो उस चीज़ को ध्यान रखें कि किस प्रकार से जब कोई व्यक्ति छोड़ने की कोशिश कर रहा है तो पुरानी बातें उठा कर नाला तू तो जोड़ ही नहीं सकता तू तो दस बार ट्राई कर चुका है तेरा तो कुछ होगा ही नहीं वगैरह वगैरह बातें अगर वो बातें ना करें सकारात्मक रूप में हर समय अगर उसके साथ खड़े रहने की कोशिश करें तो संबंध जब बेहतर होते हैं और व्यक्ति में एक आशा की किरण जगती है तो फिर उसके लिए नशों से बाहर रह नई तरह की जिंदगी को बिताना आसान हो जाता है आज के समय में हमें यह काम इसलिए भी करना जरूरी है कि हर व्यक्ति जो नशा करता है ऐसा पाया जाता है कि उसके परिवार के लोग भी आगे चलकर या उसके बच्चे भी आगे चलकर उसी तरह का या कोई और नशा करने के चांसेस बढ़ जाते हैं तो ये सिर्फ एक पीढ़ी की बात नहीं है ये पीढ़ी दर पीढ़ी की बात है और पिछले 20-25 वर्षों में नशों को हमने कई गुना और नए नए तरह के नशों को आते हुए देखा है तो इससे पहले कि समाज बर्बाद हो समाज की अगर छोड़ो भी आप बर्बाद हो या घर बर्बाद हो तो उससे पहले ही एक तरह से इंसान ये प्रण कर ले कि जो अब तक हुआ उस पर बिंदी कुछ नहीं कर सकते लेकिन आगे ना हो उसके तरीके हैं डॉक्टरी सलाह भी है, और आध्यात्मिक रूप से भी कई तरीके हैं मानसिक रूप से भी कई तरीके हैं लेकिन आपकी प्रण कर लेने की और छोड़ देने की मन शक्ति वो सबसे, वो सबसे चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया डॉक्टर साहब और मैं चाहूँगा कि हमारे जो लिसनर्स हैं वो सोचते होंगे कि डॉक्टर साहब तो काफ़ी अच्छी बात है बताएं लेकिन उनके साथ बात करना हो तो कैसे करें तो मैं चाहूँगा कि आप अपना नंबर बताइए ताकि आपसे बात कर सके कोई अगर कुछ पूछना चाहे तो आपसे ज़रूर पूछे मैं क्योंकि दिल्ली में हूँ तो इसलिए शायद मुश्किल होगा तो मैं चाहूँगा कि रेडियो मधुबन ही सारी कॉल्स ले ले और उसके बाद मुझे लोगों के प्रश्न भेज दे तो, तो मैं उन सबका जवाब आपको दे सकता हूं और उनको फिर से आप जरूर जरूर बहुत बहुत धन्यवाद और डॉक्टर अवधेश शर्मा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आप क्योंकि दिल्ली में रहते हैं तो आप नंबर दे के होगा तो मैं चाहूँगा कि रेडियो मधुबन पर आप मैसेज कर सकते हैं आप नंबर तो पता है आपको फिर से मैं बता दूँ चौरानबे इस नंबर पर और डॉक्टर अवधेश शर्मा के लिए ये प्रश्न करके आप लिख के भेज दीजिए तो हम लोग डॉक्टर शर्मा जी को ये मैसेज फॉरवर्ड करेंगे और उनसे जवाब आएगा वो जवाब आपको दे देंगे और कभी ऐसे ही शो में उन सारे प्रश्नों को पूछकर आपको उत्तर भी मिल सकता है तो आप जरूर बेशक चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर डॉक्टर अवधेश शर्मा लिखकर मैसेज कर सकते हैं उनके लिए प्रश्न भेज सकते हैं ताकि आपको जवाब मिले आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन 90.4 पॉइंट एफ और जाते जाते एक आखिरी छोटा सा मैसेज मैं चाहूँगा बहुत सारे लोग इस सुन रहे हैं। तो एक छोटे से मैसेज के साथ पूरा करते हैं जो मज़ा नशे के बिना जिंदगी का नशा लेने में है वो नशे के बाद लेने में नहीं है क्योंकि नशे के बाद आपकी सारी दिमाग की बत्तियां गुल हो जाती हैं और उस अंधेरे में आपको लगता है कि आप एक नशे में घूम रहे हैं लेकिन ज़िंदगी का लुत्फ नहीं उठा रहे लेकिन मैं साथ ही में एक और बात कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो मेडिकल विंग है जी। जो पूरी तरह से इस चीज़ में तत्पर भी है सक्षम भी है और यहाँ पर उनके पास ऐसे लोग भी हैं और ये जो शोध जिसके बारे में मैंने कहा जी जी। वो भी मेडिकल विंग के द्वारा ब्रह्म कुमारी में हुई तो अगर कोई इस चीज़ के बारे में मत लेना चाहे जानकारी लेना चाहे तो मेडिकल विंग के ऑफिस के द्वारा मधुबन रेडियो के द्वारा ले, ले सकता है और मैं किसी भी प्रकार से उसमें अपने श्रोताओं की सेवा में आ, आ सकता हूँ तो उसके <laughs> बाद बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अवधेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत ही अच्छी जानकारी एक ने जो अनुभव की शब्द हमारे सामने रखे बहुत ही अच्छा लगा जो दिल को छू लेने वाले थे क्योंकि प्रैक्टिकल आपने लाइफ को देखा है काफ़ी लोगों को समझा है उस हिसाब से आपने बताया है तो उसी हम चाहेंगे कि समय समय पर आपकी सेवाएँ लेते रहें इसी तरह रेडियो के शो के माध्यम से और हमारे साथ जुड़ने के लिए फिर से एक बार आपका शुक्रिया शुक्रिया आप सुन रहे हैं वीडियो बाद हर रात राहिशों से बात बात आशाए लेकर सूरज ऐसी आग, आग गाए जा अपना राग राग आशाए, आशाए, आशाए। कुछ ऐसा कर दिखा खुद खुश हो जाए खुद आशाए